नमस्ते दोस्तों मैं हूँ भूमि त्रिवेदी और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए केवा पढ़वे थे पहलू मारू नो तो जीरे नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग विशेष मुलाकात कार्यक्रम में

कुछ ख़ास मेहमानों को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं और उनकी बातों से बहुत अच्छा मोटिवेशन हम सभी को मिलता है तो आइए आज के इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ रेडियो मधुवन के स्टूडियो में डॉक्टर शैलेंद्र मांगरोला जी हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर शैलेंद्र मांगरोला जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में जी नमस्कार

मैं शैलेंद्र सिंह मांगरौला एम आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में प्रिंसिपल हूं। संगीत जीवन में बहुत प्रिय चीज़ है ऐसे पाश्चात्य काव्यशास्त्र प्लेटो ने भी कहा था कि शिक्षा की शुरुआत अगर संगीत से हो तो उसका ज़्यादा प्रभाव रहता है मन की शांति के लिए शरीर की स्वस्थई के लिए हमें व्यायाम वगैरह करना है योग वगैरह करना है लेकिन मन की शांति के लिए हमें संगीत के पास जाना है

हमारे पुरानों में हमारी इतिहासों में भी सारी बातें पड़ी हुई हैं कि संगीत कितनी ताकत रखता है बेजु बावरा वगैरह हमारे यहाँ उदाहरण के रूप में हैं तो हम भी इतना सारा काम करके जब थकते हैं तो संगीत सुनते हैं और हर प्रकार का संगीत हमें फ्रेशली इतना ले जाता है तो हम चाहते हैं संगीत के साथ हमारा रिश्ता बना रहें

डॉक्टर शैलेंद्र जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है तो आपकी आवाज़ से पहली बार राजस्थान गुजरात और इंटरनेट के माध्यम से जो भी रेडियो मधुवन को आप सुन रहे हैं वो आपकी आवाज़ से पहली बार रूबरू हो रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में अपने परिवार के बारे में हमारे सभी श्रोताओं को बताएं ऐसे में भरूच जिला के वालिया तालुका के छोटे से गाँव से आया हूँ पिताजी ग्राम सेवक थे

लेकिन मैंने चाहा कि हम शिक्षा में जाएंगे और प्रोफेसर बनेंगे पहले से मकसद रहा था और वही टारगेट था हमारा और सारा मेरा जो ध्यान था वो उसी के ऊपर हम देते थे फिर मैं एसपी यूनिवर्सिटी से फर्स्ट क्लास फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट हुआ वहीं से मैंने पीएचडी डॉक्टरेट की डिग्री ली 91 से मैं लेक्चरर के रूप में था राजपिपला आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में और दो से मैं इसी कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में हूँ

मेरे इतने समय में अनुभव में ये किया है कि कोई व्यक्ति अगर अपनी मंजिल तय कर लेता है और उसी रास्ते पर वो चलता है तो फिर वो मंजिल पा लेता है लेकिन टारगेट उनका सही चाहिए सही समय का और सही दिशा का अगर वो पुरस्कार करेगा तो मंजिल उनके पास ज़रूर आ जाती है तो वही मैसेज है कि हर लोग जो

क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं या जो उनका काम है वो बड़े लगन और निष्ठा से करें बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सर मुझे लगता है कि हमारे सभी विद्यार्थी मित्र अगर सुन रहे हैं तो अपना लक्ष्य उसके बारे में सोचते रहिए और अपने लक्ष्य का देह जो है अपने जुनून अपने दिल में रख के आगे बढ़ते जाइए तो आप उसको बहुत जल्दी हासिल कर सकते हैं हाँ मुश्किलें बहुत आती है लेकिन लक्ष्य आपका क्लियर है आपका देह क्लियर है और आप बार बार उस चीज को पाना चाहते हो तो जरूर आपकी सफलता होगी

और यही चीज़ डॉक्टर शैलेंद्र जी के जीवन में भी रहा और उन्होंने एजुकेशन में कुछ करने की कोशिश की और एजुकेशन फील्ड में ही बहुत अच्छी तरह से बच्चों के साथ बिल्कुल घुल जाते हैं और बच्चों से अच्छी उनकी जमती हैं

और कुछ नया चीज़ करना चाहते हैं जो भी चीज़ें हम भूलते जा रहे हैं जैसे मेरी बातचीत हो गई उनके साथ में तो उन्होंने कहा कि प्रार्थना सभा और प्लस राष्ट्रगान ये चीज़ें जो हैं यहाँ नहीं होती थी लेकिन जैसे ही इनको ये चार्ज मिला तो उन्होंने उन चीज़ों को रिक्वेस्ट की बच्चों को और वो चीज़ें शुरू हो गई हैं और एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बताया कि फ्रेंडशिप डे हम लोग मनाते हैं

तो वो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हमें कुछ और सिखाती हैं या वेस्टर्न कल्चर को आकर्षित करती हैं तो क्यों ना हम उसे इंडियन कल्चर में कन्वर्ट करें तो उन्होंने सदगुरु का जो है सम्मानित हो और गुरु की वंदना करें ऐसा उन्होंने बच्चों से रिक्वेस्ट किया और वो चीज़ें हुई और बच्चे उस चीज़ को फ्रेंडसिप डे को गुरु वंदना के रूप में मना रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम हर चीज़ को ख़राब है इसीलिए उसको ख़त्म करें ऐसा नहीं है उसको ट्रांसफ़र करें उसको चेंज करें उसको

पॉजिटिव रीति से देखना शुरू करें और पॉजिटिव रीति से उसके लिए हम कुछ कार्य करें तो ये चीज़ें मैंने देखा और मुझे अच्छा भी लगा तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं मैं चाहूँगा कि आपने एक परिवार के बारे में बताइए मेरे परिवार में मेरी बेटी भी है जो एम फिजिक्स लेकर क्लियर हुई है मेरा जो बेटा है वो नडिया डी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है पत्नी भी टीचर के अंदर है मेरे पिताजी नहीं हैं लेकिन मेरी मम्मी हैं

और मेरे भाई विगेरे हैं परिवार तो एकदम सामान्य था लेकिन सब एजुकेशन लिया शिक्षा पाई तो हम सारा परिवार मेरा छोटा भाई भी सर्विस करते हैं बड़े भाई बिजनेस में हैं तो सारे परिवार एक बात पक्की है कि संयुक्त परिवार में रहने का भी एक बड़ा आनंद है और आज परिवार टूट रहा है क्योंकि हमारी तो भावना वसुदेव कुटुम्ब वाली भावना थी तो हम ये चाहेंगे

कि हर परिवार में हर लोग एक दूसरे की हमदर्दी से रहें तो हमारा परिवार छोटा सा परिवार है लेकिन सब शिक्षित है और आनंद से सब रहते हैं चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया आपके पिताजी नहीं हैं अभी और माता श्री हैं और सभी परिवार जो है एक साथ मिलकर रहते हैं और संयुक्त परिवार का जो आनंद है सचमुच वो बहुत ही अलग है आज के समय में वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे हाथों से

निकलती जा रही हैं और फैमिली छोटी छोटी होती जा रही हैं तो चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया अभी भी आप संयुक्त परिवार में रहते हैं ये एक खुशी की बात है और हम सभी को खुशी होना चाहिए हमें भी अपने परिवार को इकट्ठा रख के ही जीवन को आगे बढ़ाना है तो चलिए आपके पिताजी नहीं रहे उनकी याद में अगर कुछ बातें आपको याद आती तो उनके बारे में बताइए और उनके लिए रेडियो के माध्यम से कोई गीत अगर आप डेडीकेट करना चाहते हैं अपने पिताश्री को तो उसके बारे में बताइए पिताजी

सर्विस करते थे और सर्विस के समय हर बात हमें वो ज़रूर समझाते थे कि निष्ठा और ईमानदारी चाहिए और आपकी सर्विस में भी आप प्रामाणिक रहोगे तो निष्ठा और प्रामाणिकता उन्होंने हमें सिखाई थी डिसिप्लिन भी उन्होंने सिखाया था कि आप चाहे किसी भी जगह पर पहुंच जाइए लेकिन आपकी विचारधारा अच्छी हो निष्ठा हो अगर आपके अंदर प्रामाणिकता हो

या शिष्टाचार हो तो उस जगह पर अब और भी प्रगति करेंगे तो पिताजी ने हमें बहुत डिसिप्लिन सिखाया था वो भी आज भले वो नहीं रहे लेकिन उनके जो संस्कार है उनके जो डिसिप्लिन की बातें हैं उनकी प्रामाणिकता की जो बातें हैं मैं चाहता हूं कि मैं इस मुकाम के ऊपर जो भी हूँ तो उन लोगों के आशीर्वाद से हूँ तो हम पिताजी को देव के समान आज भी सुबह में हम भगवान के साथ साथ पिताजी को हम याद करते हैं

और उन्होंने हमें जीना सिखाया था कि आप बड़ी प्रामाणिकता और निष्ठा से जिए लेकिन पापा के बारे में तो पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा तो वो गीत मुझे बहुत प्रिय है पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा मगर ये तो कोई न जाने

ये मेरी मंजिल है कहाँ पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा चलिए बहुत ही अच्छी भावनाओं को आपने व्यक्त किया है और अपने पिताश्री को आज भी याद करते हैं जिस तरह से पूजा आप सवेरे सवेरे भगवान की करते हैं साथ में उनको भी वंदना करते हुए आप दिन की शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आज के समय में ये हम सभी को सीखना चाहिए बड़ों का सत्कार और घर में अपने माता पिता का सम्मान हमें हमेशा करना चाहिए

चाहे आज के परिवेश में वो चीजें हमें उठ लगी हो कुछ अच्छा भी नहीं लगता हो लेकिन उन्होंने हमें इस जीवन में लाया है वो श्रेय तो उनको जाता ही है अगर वो नहीं होते तो हम भी कहाँ होते हैं तो इस बात को जरूर याद रखिए और अपने माता पिता को दिल से सम्मानित करें उनका आदर करें सत्कार करे तो चलिए डॉक्टर शैलेंद्र जी ने बहुत ही अच्छी तरह से अपने पिताचेरी के बारे में बताया है तो चलिए सुनते हैं ये गीत आप सुनाए हैं रेडोमोदी पॉइंट फोर फैम सुनते रहो मुस्कुर रहो

दोस्तों आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है yeah! लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है नो रियली आई मीन इट और आज आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है yeah! पापा कहते हैं बैडन

यार सब यार अपने सबके दिलों में अरमाये ये है बैठे हैं मिलके सब यार अपने सबके

बाहा। मेरा तो सपना है एक चेहरा देखे जो उसको झुमे बहा गालों में खिलती कलियों का मौसम आंखों में जादू होटों में प्यार

नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में डॉक्टर शैलेंद्र जी हमारे साथ हैं जिनसे बातें हो रही हैं एज ए प्रिंसिपल वो अपने कार्य को अच्छी तरह से कर रहे हैं सभी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और टीचर्स के साथ भी बहुत ही अच्छा उनका समन्वय है जो भी बातें होती है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से पहले टीचर्स को क्लियर कराते हैं फिर बाद में बच्चों तक वो बातें पहुँच जाती है और बच्चे फिर उसमें हिस्सा लेते हैं

तो ये बहुत ही अच्छी बात उनकी लगी मुझे कि कैसे मैनेज करना है तो सबको वो चीज़ें क्लियर हो हर बात क्या करना है तो वो चीज़ें आगे बढ़ती हैं नहीं तो किसी को मालूम है किसी को नहीं मालूम है तो जब वो काम करने जाते हैं तो हमें पता ही नहीं करके वो मुश्किलें आ जाती हैं तो वो चीज़ें नहीं होना चाहिए जो डॉक्टर शैलेंद्र जीप से मुझे सीखने को मिला है तो आइए जाते जाते मैं कहूँगा कि हमारे जीवन में बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं और किसी

व्यक्ति को मिलकर हमें बहुत अच्छा लगता है या हम उनसे प्रभावित होते हैं या उनसे हम, हमको इंस्पिरेशन मिलता है ऐसे कौन लोग हैं जिनके द्वारा आपको इंस्पिरेशन मिला हो मोटिवेशन मिला हमारे जो टीचर थे उन लोगों से भी हम मिले हैं और उनसे हम मोटिवेट हुए हैं हमारे मैं विद्यानगर से पढ़ा हूं और वहाँ के जो टीचर थे वो हमारे साथ बहुत अच्छा रिश्ता रख कर,

मोटिवेट किया करते थे हमें तो राजनीतिक क्षेत्र में भी कुछ लोग ऐसे हैं शिक्षा के क्षेत्र में भी हैं सामाजिक क्षेत्र में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे प्रभावित किया है और उन्हीं को उनके काम से हम मोटिवेट भी हुए हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं हमारे जीवन में हमारे प्राइमरी स्कूल से टीचर से लेकर कॉलेज तक के टीचर ने हमें मोटिवेट किया है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और

सही बात है कि हमारे जीवन में हमारे टीचर्स हमारे गुरुजन हमें मोटिवेट करते रहते हैं शर्त यही कि हम उन चीज़ों को समझें उनका सम्मान करते हुए उन चीज़ों को सीखते जाएँ तो हम आगे बढ़ते हैं एक और बात पूछना चाहूँगा आज शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव हो रहे हैं आपके समय में किस तरह का शिक्षा का स्तर था किस तरह की बातें थी आज कैसा है हमारे समय में शिक्षा कुछ और प्रकार से हुआ करती थी लेकिन आज शिक्षा इंटरनेट के माध्यम से

और अगर आपको कुछ जाना सीखना चाहते हो तो टेक्नोलॉजी हमारे पास है उसके हिसाब से हम सब कुछ सीख सकते हैं लेकिन मुझे जो बाधा है वो उस बात की है कि शिक्षा उस समय के छात्र और गुरु के बीच का जो रिश्ता था वो आज के समय में थोड़ा कम दिखाई दे रहा है हम ये चाहते हैं कि वही टीचर को वही इज्जत दे जो हम हमारे समय में दिया करते थे

तो टीचर और छात्र के बीच का जो रिश्ता है वो अच्छा रहे और शिक्षा पाने के लिए पहले केवल हम गुरु पर निर्भर थे आज आप गूगल के पास से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं टेक्नोलॉजी का माध्यम से भी आप कुछ सीख सकते हैं और मैं ये चाहता हूँ कि जिन लोगों को शिक्षा लेनी है आज जिससे किसी को सीखना है वो विनम्रता के साथ किसी के पास से कुछ भी सीख सकता है बहुत सारा बदलाव आया है शिक्षा के अंदर भी

तो हम उस शिक्षा से भी जुड़ जाएं और अच्छी शिक्षा प्राप्त करके हम उच्च स्थानों के ऊपर भी राजें <laughs> जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें हमारा जो गुरु शिष्य की परंपरा है और जो पहले हम टीचर्स और बच्चों का जो एक प्यार होता था वो कहीं ना कहीं आज बिजनेस माइंडेड हो गया है

रिश्ता जो है दूर होते जा रहा है वो चीज़ें कही कहीं ना कहीं हमें फिर से इंक्लूड करना होगा टेक्नोलॉजी के साथ में और मैं एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे प्रशासन या सरकार की तरफ से किस तरह के सहयोग अगर एजुकेशन फील्ड में मिलता है तो एजुकेशन का स्तर और अच्छा हो सकता ऐसे सरकार की ओर से मेरी एक कॉलेज है सारी सुविधाएँ मिलती हैं बच्चों को ग्रांट भी बहुत अच्छी तरह से देते हैं सरकार भी चाहती हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ

विश्व के और देशों में जो हो रहा है वो भी हमारे यहाँ की शिक्षा में भी हम पाते हैं सरकार की ओर से पूरा पूरा सहयोग है बच्चों के लिए जो भी सुविधा चाहिए है करोड़ रुपया की ग्रांट दो करोड़ की ग्रांट चाहिए आप लो शिक्षा स्पर्धात्मक परीक्षा के लिए भी सरकार हमें मोटिवेट करती है तो सरकार से और से बहुत सारी सहायता हमें मिलती है और भी सरकार और ज़्यादा शिक्षा की ओर खर्च करे

तो उससे भी बेहतर शिक्षा और बन सकती है चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया। आशा करता हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। डॉक्टर शैलेंद्र जी से बातें करके वो अपने जीवन के कुछ खास अनुभव शिक्षा के क्षेत्र वाले सुना रहे हैं और आशा करता हूं, आपको भी बड़ा अच्छा लग रहा है इन फ्यूचर में किस तरह की आपके स्कूल या कॉलेज में नई चीजें क्या आप करने वाले ऐसा हुआ था कि कॉलेज मतलब

इस तरह से लोग समझते थे कि जाना है मर्जी हुई तो लेक्चर करने हैं और नहीं करने हैं लेकिन हमारी कॉलेज बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर ये कॉलेज नहीं आपने प्राइमरी स्कूल बना दिए तो उसका कारण है कि हर लेक्चर उनको भरना पड़ेगा अटेंडेंस होती हैं उस अटेंडेंस में मैं खुद दूसरे दिन क्लास में जाता हूँ और जो बच्चे अगर नहीं आए हैं कल तो उसके कारण हम पूछते हैं तो शिक्षा भी अच्छी तरह से

करनी पड़ती है हम अच्छी तरह से शिक्षा चलाना चाहते हैं कॉलेज का मतलब कोई ये ना समझे कि आए गए पढ़े न पढ़े ऐसा नहीं है यहाँ रेगुलर आना पड़ता है और मैं भी ये चाहता हूँ कि भाई हर छात्र बराबर पढ़े और पढ़कर अपना अपने परिवार का समाज का और राष्ट्र का नाम रोशन करे चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया अपने स्कूल के बारे में और मैं चाहूँगा कि राजस्थान गुजरात के लोग आपको सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पर क्या बताना चाहिए

सब लोग शिक्षा प्राप्त करें निष्ठा और प्रामाणिकता को बनाए रखें हम सब लोग हमारे हक के लिए ज़रूर लड़ते हैं लेकिन हमारी फर्ज भी कुछ हैं तो हम हक भी मांगे और हमारी जो फ़र्ज है उसको अदा करें यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ और केवल हम ये न समझे कि सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल मिलिट्री की है लश्कर की है

देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी हर नागरिक की है हर नागरिक अगर अपनी जिम्मेदारी समझेगा हर काम हर नागरिक का है जितने हम हमारे हक के लिए तैयार हैं, इतने हम हमारे फर्ज के लिए भी तैयार रहना चाहिए यही आशा और उम्मीद मैं सबके पास रखता हूँ <laughs> जी सर एक और बात पूछना है मुझे जैसे कि शुरुआत में आपने संगीत के बारे में बताया तो गीत संगीत आपको बचपन से प्रिय रहे हैं

हिंदी फिल्में गीतें आप सुनते रहते हैं तो मैं चाहूँगा कि जो गीत आपको बहुत पसंद है आपके दिल तक वो गीत हमेशा रहता है उसके बारे में बताइए और एक लाइन सुनाइए तो वही है कि गीत संगीत मुझे पहले से प्यार है देशभक्ति के गीत भी हम बहुत सुनते हैं ये मेरे मन को जो सबसे अच्छा गीत मुझे जो भाता है वो वही है कि हम जियेंगे हम मरेंगे हे वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे

हे वतन तेरे लिए चलिए बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है इसी के साथ मैं कहूँगा आज के इस एपिसोड में हमने जो बातें की हैं आशा करता हूँ कहीं ना कहीं आपको एक लेसन मिला होगा मैसेज के माध्यम से हमें एक बहुत अच्छी बात समझ में आती है कि हमें अपना

जो हक है वो तो मांगना ही है लेकिन हमें अपना फ़र्ज भी अदा करना है उस चीज़ के लिए कई बार होता है कि हम अपना फ़र्ज अदा नहीं करते हैं और हक जताते हैं कि मेरा है तो वो चीज़ें आप तक तब पहुंचेगी जब आपने सही ढंग से अपना फ़र्ज निभाया हो तो ये निन्यानवे टका जो है इन चीज़ों में हम लोग कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाते हैं जिसके कारण हमारी लड़ाई संघर्ष जीवन में रहता है अगर हम अपना फर्ज पूरा करने में लग जाते हैं

तो हक तो अपने आप ही आपको मिल ही जाता है डॉक्टर जी जी बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ने के। लिए। जी, नमस्कार। चलिए दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनी सुनते रहो